कुछ ही पल भाग रमाकांत ने फोन वापस से उसी दराज में रख दिया जहाँ से उसने इसे निकाला था इसके बाद वो लगभग दस मिनट तक कुछ सोचता हुआ कमरे में यूं ही टहलता रहा काफी देर तक सोच विचार करने के बाद फिर वो ऑफिस की दूसरी तरफ बने कब्बर्ड की तरफ मुड़ गया उस कब्बड़ में से उसने एक स्क्वायर के आकार का स्टील का बॉक्स निकाला इस बॉक्स में एक छोटी सी मेटल की गन रखी हुई थी गन के बगल में ही उसका साइलेंसर भी रखा हुआ था रमाकांत ने गन बाहर निकाला और उसमें साइलेंसर को फिट कर दिया इसके बाद वो ऑफिस से बाहर निकल गया विक्रांत को समझ नहीं आया कि रमाकांत ने किसी का मर्डर करने के लिए गन निकाला है या फिर वो खुद ही सुसाइड करने जा रहा है क्या पता वो अब खुद के पकड़े जाने के डर से सुसाइड ही कर ले विक्रांत ये देख शॉक्ड रह गया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था की आखिर रमाकांत ने ऐसी कौन सी बात सुन ली की वो अपना गन निकाल बाहर आया है ऑफिस ऐसी बाहर निकल वो फिर से लिफ्ट में सवार हुआ और उसने लिफ्ट में जी पर टच किया लिफ्ट चल पड़ी और फिर कुछ ही पल बाद ये ओपन हुई रमाकांत बाहर निकला ये जगह पूरी खाली थी शायद बिल्डिंग की पार्किंग से भी नीचे की जगह थी लिफ्ट से निकलने के बाद रमाकांत लगभग 50 मीटर चलता हुआ गया वो एक दो बार मुड़ा भी था कुछ देर चलने के बाद फिर से एक दरवाजा सामने आया और फिर रमाकांत ने डोर लॉक किया और अपना हाथ रखा तुरंत ही डोर ओपन हुआ और फिर रमाकांत अंदर बढ़ चला विक्रांत तो रमाकांत के सीक्रेट अड्डों को देखकर ही अबाक रह गया थोड़ी देर के बाद वहाँ बिल्कुल अंधेरा सा छा गया उसके बाद जब उजाला हुआ तो वहाँ पर काफी सारी अलमारियां बनी हुई थी जिसमें हजारों की संख्या में फाइल्स पड़ी हुई थी लेकिन रमाकांत अभी भी रुका नहीं वो आगे बढ़ता ही जा रहा था उस दूर जाने के बाद फिर से एक मेटल का डोर दिखाई पड़ा रमाकांत ने फिर उस डोर के सिक्योरिटी पैनल पर अपनी उंगलियाँ फेराई और वो डोर ओपन हो गया डोर से जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ वहां पर एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल के करीब रही होगी उसकी शक्ल जैसे ही विक्रांत को नजर आई उसको दरअसल उस आदमी की शक्ल ठीक किडनैप हुए बच्चे में से एक नितिन खरबंदा जैसी थी जिसकी बॉडी आज तक नहीं मिल सकी थी और फोरेंसिक टीम और एक्सपर्ट ने नितिन की जमाने की जैसी इमेज डेवलप की थी वो ठीक ऐसे ही थी विक्रांत को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था रमाकांत को अब तक किडनैपिंग केस में पुलिस सबसे बड़े संदिग्ध के तौर पर देख रही थी वही सच में इसने नितिन खरबंदा को इतने दिनों तक अपने पास छुपा के रखा हुआ था आखिर ये इतना गिरा हुआ आदमी कैसे हो सकता है इसे छोटे से बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई और सबसे बड़ा सवाल इसने सिर्फ एक ही बच्चे को क्यों छुपा कर रखा हुआ है बाकी को क्यों मारा इसने विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ कुछ देर तक रमाकांत और नितिन के बीच बातचीत हुई विक्रांत को कुछ बात समझ में तो नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी वो उन दोनों के एक्सप्रेशन को देखते हुए कुछ कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था थोड़ी देर तक दोनों के बीच बात होती रही और फिर नितिन दूसरे कमरे में चला गया उसके पीछे पीछे रमाकांत भी गया वहाँ जाने के बाद नितिन बाथरूम में घुस गया और फिर रमाकांत भी जाकर बाथरूम के पास खड़ा हो गया इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर विक्रांत के होश उड़ गए नितिन डोर अंदर से बंद करके बाथरूम के भीतर था और रमाकांत ने अपने हाथ से बाथरूम के डोर का हैंडल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में उसने अपना गन बाहर निकाल लिया ओह गॉड ये क्या कहीं ये नितिन को को मारकर अपने जुर्म छुपाने के लिए आखिरी सबूत को मिटाना तो नहीं चाहता है। विक्रांत बिल्कुल सदमे में आ गया शिट, शिट, शिट। विक्रांत तुरंत ही उठकर भागने लगा वो फटाफट अपने कमरे से बाहर आया और फिर तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके अग्रवाल कॉर्पोरेट्स के ऑफिस की तरफ भागने लगा। अग्रवाल पहुंचकर रमाकांत को गोली चलाने से रोकना चाहता था वैसे अब तक आधी रात हो चुकी थी सो सड़क पर ज्यादा भीड़ तो नहीं थी विक्रांत को पूरी उम्मीद थी की आज नितिन खरबंदा के मिल जाने के बाद इस किडनैपिंग केस का सारा सच सामने आ जाएगा और फिर जितने लोग इस केस में इन्वॉल्व थे सब सलाखों के पीछे होंगे। जब विक्रांत ने देखा कि रमाकांत गोच रहा था की काश मेरे पास कुछ ऐसी शक्ति भी होती की मैं इस सीन को देखने के साथ ही रिकॉर्ड भी कर लेता फिर तो मैं सबूत के तौर पर इसे रिकॉर्ड करके रख लेता और फिर रमाकांत को पकड़ना कितना आसान होता भले ही अभी विक्रांत को सारी सच्चाई पता लग चुकी थी लेकिन अगर आज रमाकांत नितिन का मर्डर कर देता है तो फिर उसके पास कोई सबूत नहीं रह जाएगा फिर विक्रांत भी चीख चीख कर लोगों से कहेगा कि रमाकांत ही बच्चों की किडनैपिंग और उनके मर्डर का जिम्मेदार है उसकी कोई नहीं सुनेगा क्योंकि कानून और पुलिस सबूत पर यकीन करती है सबूत मिलने पर ही किसी मुजरिम की सजा सुनाई जाती है। अब अगर सबूत नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता इससे भी ज्यादा खराब कंडीशन ये थी कि इस वक्त ना तो विक्रांत के पास कोई सर्च वारंट था ना कोई अरेस्ट वारंट यहाँ तक कि विक्रांत अभी रमाकांत से पूछताछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि तो उसके पास ऐसी कोई भी परमिशन नहीं थी ऐसे में विक्रांत इस वक्त बैकअप के लिए पुलिस फोर्स को भी नहीं बुला सकता था और अगर विक्रांत इस वक्त अपने ऑफिस में फोन करके किसी को ये बताता भी है की कि रमाकांत किडनेपिंग के केस में बचे इकलौते बच्चे नितिन खरबंदा का मर्डर करने जा रहा है तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता सबको मजाक ही लगता क्योंकि विक्रांत के अदृश्य कैमरे की शक्ति ऐसी पता लगाया फिर तो उसका मजाक ही बन जाता इसलिए नितिन की जान बचाने के लिए विक्रांत को अकेले ही रमाकांत के ऑफिस जाना पड़ रहा था लेकिन कैसे अकेले विक्रांत कैसे रमाकांत को नितिन का खून करने से रोकेगा विक्रांत को इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे वो सड़क पर फुल स्पीड में गाड़ी भगाता दिमाग में इस वक्त एक-एक ख्याल चल रहा था कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि रमाकांत को गोली चलाने से रोक दिया जाए विक्रांत ने फिर से कैमरे की मदद से वहाँ का सीन देखने की कोशिश की तो पता चला की अभी भी नितिन बाथरूम में ही है और रमाकांत उसके बाथरूम के आगे अपनी गण लेकर खड़ा है जैसे ही नितिन बाथरूम ऐसी बाहर नहाकर बाहर निकलेगा तुरंत ही उसके ऊपर रमाकांत गोली चला देगा विक्रांत का दिमाग सन हो चुका था उसने गाड़ी को लास्ट गियर गोर दे दिया था उसका तो रमाकांत के पास पहुँच जाता और उसे गोली चलाने से रोक लेता लेकिन रमाकांत तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं था उसके पास तक पहुँचने के लिए पहले तो अग्रवाल कॉर्पोरेट के ऑफिस पहुँचो और फिर वहाँ ऐसी सारे सिक्योरिटी सिस्टम को क्रैक करते हुए रमाकांत के सीक्रेट रूम इस बीच उसे ना जाने कितने लॉक खोलने पड़ेंगे तब कहीं जाकर वो रमाकांत तक पहुंच सकेगा और वक्त वक्त भी तो बहुत कम है सही महीने में जब तक नितिन बाथरूम के भीतर नहा रहा है अभी तक उसकी जिंदगी सलामत है